लेखक आचार्य मनोज पांडे दो दशीय यज्ञ उपासना का विधान यजुर्वेद भाष्य प्रथम अध्याय का द्वितीय मंत्र है यजुर्वेद के द्वितीय मंत्र में मानव जीवन का सबसे पवित्र कार्य यज्ञ किस प्रकार के क्रिया से होता इस विषय का उपदेश किया गया है पृथ्वी से मातृश्वनो धर्मो से विश्वाधा असी परमीन धामना द्रीन हस माहवार मा य महर्षि स्वाद्यान भाष्य है है विद्यायुक्त मनुष्य तू जो जो यज्ञ पवित्रम शुद्धि का हेतु विज्ञान के प्रकाश हेतु और सूर्य की किरणों में स्थिर होने वाला असी है। जो वायु के साथ देश -देशांतर में फैलने वाला असी है जो मातृश्विनय वायु को धर्म शुद्ध करने वाला असी है जो विश्वधा संसार का धारण करने वाला असी है तथा जो उत्तम धामना स्थान से सुख को बढ़ाने वाला है इस यज्ञ का माँ मत व त्याग कर तथा ते तेरा यज्ञप्ते ही यज्ञ की रक्षा करने वाला यज्ञमान भी उस पवित्र कार्य यज्ञ का माँ नार्षित त्याग करें धातुर्थ के अभिप्राय यज्ञ शब्द का अर्थ तीन प्रकार का होता है अर्थात एक जो इस लोक पर लोक के सुख के लिए विद्या ज्ञान और धर्म के सेवन से विद्यार्थात बड़े बड़े विद्वान है उनका सत्कार करना दूसरा अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों का मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना और तीसरा नित्य विद्वानों का समागम अथवा शुभ गुण विद्या सुख धर्म और सत्य का नित्य दान करना भावार्थ मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं उससे पवित्रता का प्रकाश पृथ्वी का राज्य वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति प्रताप सबकी रक्षा इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि परस्पर कोमलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं इसलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विधा और पुरुषार्थ के साथ प्रति यज्ञ का अनुष्ठान नृत्य करना चाहिए जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं इस मंत्र का अर्थ बहुत ही सरल है यज्ञ अर्थात वे सभी कार्य जिससे संपूर्ण मानव जीव जंतु पृथ्वी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता वे है यज्ञ की श्रेणी में आता है वसु पवित्र मसी अर्थात वह परमेश्वर जो हम सब में शुद्ध निर्मल पवित्र भाव से बसा हुआ है और यह सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ रूप कर रहा है और वे उपदेश देते हुए कह रहा है की तुम सब इस पवित्र कार्य का कभी त्याग मत करो क्योंकि यह यज्ञ रूपी कार्य जो परमेश्वर के द्वारा निरंतर हो रहा है यही मूल कारण है पवित्रता और शुद्धता के लिए मानव के साथ सभी प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के लिए है यह यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है यह कहा जा रहा है कि यह यज्ञ रूपी कार्य बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से संपादित परमेश्वर के द्वारा निरंतर किया जा रहा है उदाहरण के लिए सूर्य की किरणों में यह व्याप्त होकर जीवन का संचार इस पृथ्वी पर कर रहा है यहाँ अलंकार का उपयोग हो रहा है लौकिक रूप से सूर्य ही सबसे बड़ा जीवन का स्रोत इस पृथ्वी पर है और उसकी किरणे इस पृथ्वी पर भौतिक रूप ऐसी अंधकार को दूर करने वाला है और प्रकाश का विस्तार करके जीवन को शक्तिवान बना रहा है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है इस पृथ्वी के साथ इस पर रहने वाले सभी जल थल वायु में रहने वाले प्राणियों के लिए यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सत्य है आगे मंत्र कहता है कि वह शुद्ध पवित्र कार्य रूप यज्ञ करने वाला परमेश्वर इस सूर्य की किरणों में व्याप्त है अर्थात सूर्य और उसकी किरणों को समर्थ उस परमेश्वर के द्वारा मिल रहा है यह तो एक पक्ष हो गया जो भौतिक वैज्ञानिक पक्ष है इसका एक दैविक और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है दैविक पक्ष यह है कि कुल वैदिक 33 देवता माने हैं है ग्यारह है, बारह आदित्य आठ वसु दो अश्विनी कुमार माने गए है यह अश्विनी कुमार सूर्य की दो मुख्य किरणें ही हैं जिन्हें मित्र और वरुण के रूप में जाना जाता है एक ठंडी विद्युत एक गर्म विद्युत या एक सुखी विद्युत प्रणाली जिसका उपयोग बैटरी के रूप में किया जाता है दूसरा गिल्ली विद्युत जिसका उपयोग टार्बाइन को चलाने के लिए किया जाता है इस मंत्र में जो आध्यात्मिक पहलू है वह जैसे बाहर जगत में सूर्य कार्य करता है जो ज्वलनशील है गर्म है एक ऐसी विद्युत रूप ही है जिससे संपूर्ण पृथ्वी समेत सभी प्राणियों का इस जगत में कार्य होता है जिससे हर प्रकार का अज्ञान अंधकार दूर होता है इसी प्रकार से आंतरिक जगत का कार्य भी हो रहा है और आंतरिक जगत का सूर्य रूप जीवात्मा है जिसकी किरणी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर समग्र शरीर में जीवन का संचार करती है और आनंतरिक रूप से शरीर को शक्ति देकर शरीर रूप मशीन को स्वचालित रखता है यह भी एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा रूप ही है जो ठंडी है डिस्सी रूप है जिसकी क्षमता सीमित है हर प्राणी के लिए निश्चित प्राण दिया गया है और उसको उतने ही प्राण ऊर्जा में अपने जीवन के परम लक्ष्य को उपलब्ध कर लेना है और वे परम लक्ष्य है परम सत्य परमेश्वर रूपी ऊर्जा का साक्षात्कार करना है यह जो बाहरी ऊर्जा है सूर्य की वे भले ही बहुत अधिक लगती है लेकिन यह भी एकमा में सीमित ही है सूर्य का भी अंत होना है क्योंकि यह दोनों दो किनारे उस परमेश्वर रूप ऊर्जा के जबकि परमेश्वर इन दोनों के मध्य में तटस्थ स्थित एक चित सत्य चंद रूप है इस तरह से यह यज्ञ रूप परम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत परमेश्वर सबके मध्य में विद्यमान है आगे मंत्र कहता है कि वे वायु को शुद्ध करता है वायु शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है और वायु अंदर बाहर समान रूप से गति करती है वायु सूर्य के प्रकाश से शुद्ध होती है क्योंकि वायु जब ठंडी होती है तो भारी होती है और पृथ्वी के सतह पर स्थित होकर बहती है जब वे गर्म होती है तो वे आकाश में अधिक विचरण करने सक्षम होती है इस तरह से वायु जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो शुद्ध और हल्की होती है ठीक इसी प्रकार से अपने अंदर जब शरीर में मन ऊर्जावान रहता है विरेक को धारण करता है और बुद्धि को विकसित करता है तो उसको अंदर प्राण रूप वायु हल्के होते हैं और ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होती है लेकिन जब शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है तो शरीर के अंदर रहने वाला मन कमजोर रहता है प्राण कमजोर रहते हैं वे शरीर रूपी पृथ्वी से ही चिपके रहते जिसके कारण वे दुख अनुभव करने में समर्थ होते है इसके विपरीत जब ऊर्जा का भंडार शरीर के अंदर रहता है तब अंतर जगत में व्याप्त सूर्य रूप आत्माओं का साक्षात्कार करने में मानव सफल होते हैं और हमेशा मानव उसके सानिध्य में रहता है जिससे उसे सत्य का ज्ञान होता है और वह सत्य को व्यक्त करने में भी सफल होता है और लोगों के लिए वह एक सूर्य के समान होता है जो लोगो के जीवन में से अज्ञान अंधकार दूर करके हर प्रकार से लोगों को शुद्ध और पवित्र करता है वह सत्य धर्म क्या है यह जानता है और वे यह भी जानता है जो विश्वधा है अर्थात जो विश्व को धारण करने वाला है और उसका परम स्थान भी उसे ज्ञान होता है कि वह उसकी आत्मा में विद्यमान आत्मा का ही शुद्ध रूप है और वे ही सभी प्रकार के सुख को बढ़ाने का मूल कारण है इस सत्य ज्ञान रूपी धर्म यज्ञ का जो निरंतर हो रहा है इसका कभी भी त्याग मत कीजिए इसके साथ जो इस शुद्ध और पवित्र कार्य करने वाला तुम्हारा यज्ञमान है अर्थात इस पवित्र यज्ञ को करके यज्ञ की रक्षा करता है वे भी इसका कभी त्याग ना करें। वेद का प्रत्येक मंत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसा कि पहला मंत्र परमेश्वर की भक्ति और श्रद्धा के साथ ज्ञान का अर्जन और यह जानना कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और ऊर्जा ही है और इस सबका मूल परमेश्वर है यह एक विशेष और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इसका अनुभव वैज्ञानिक प्रयोग और उपयोग करके साक्षात्कार करके सिद्ध करें सबसे पहले स्वयं का कल्याण फिर अपने परिवार समाज गांव, देश पशु पक्षी संसार को लाभ पहुंचाने की बात की है यह हमारी वृद्धि पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से ऊर्जा का प्रयोग करते हैं एक भौतिक ऊर्जा दूसरा दैविक ऊर्जा तीसरा आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं ऊर्जाओं के अनश्लेषण से ही समग्र सृष्टि का निर्माण हो रहा है जैसा कि कहा गया है कि बुद्धि यश बलम तत् बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं धन को ताकतवर बनाकर और लोगों को भी हर प्रकार से समृद्ध करने में सहायक बनने की बात की जा रही है अपने जीवन में मंत्रों को स्थान दीजिए जैसा कि कहा जा रहा है इस दूसरे मंत्र में यज्ञ के रूप में परमेश्वर के कृत्य को करने के लिए इस जगत में सब कुछ जो भी शुद्ध और पवित्र कार्य है वे यज्ञ ही है स्वयं को समृद्ध करना भी एक यज्ञ है परिवार को सुंदर संस्कार देना उनको अच्छी शिक्षा देना सत्य ज्ञान देना भी यज्ञ है समाज में सत्य का प्रचार करना ज्ञान का दान देना भी एक यज्ञ ही है यह सत्य ज्ञान कहाँ है ईश्वर के सानिध्य से वेद मंत्रों के स्वाध्याय चिंतन से प्राप्त होगा इसमें बताएंगे परमेश्वर के विविध प्रकार के शिक्षाओं को ग्रहण करने से सिद्ध होगा हमारे समाज में बहुत प्रकार के ज्ञान का प्रचार करके बहुत मजबूत दीवारें बना दी गई है आदमी आदमी के मध्य में जबकि यह सब झूठ असत्य के आधार पर बनाया गया है सत्य के नाम पर धर्म के नाम पर और बहुत प्रकार के आडंबरपूर्ण रीति रिवाज संपूर्ण मानवता की हत्या के लिए यह सब किया जा रहा है क्योंकि सत्य ज्ञान की कमी पहला कारण है दूसरा कारण लोगों का क्षुद्र स्वार्थ कृत्य के पीछे छुपा है तीसरा कारण है कि लोग की लोग अत्यधिक कमजोर किस्म के मानसिक गुलाम प्रकृति है जो बंधे बधाने मार्ग का अनुसरण करने में ज्यादा सहज स्वयं पाते हैं यह जानते हुए भी कि जो कृत्य वे कर रहे हैं वह सत्य है फिर भी अज्ञान पूर्ण कृत्य को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं चौथा कारण अडम्बरपूर्ण दिखावा करके लोकेशना वित्तना जी जवेश आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन इन प्रकार इन स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करना ही सत्य ज्ञान धर्म का मूल मानते हैं पांच मूल कारण है की बड़े बड़े देश बहुत अधिक धन को खर्च करके अज्ञान असत्य अधर्म को ही सत्य सिद्ध करने के लिए समय शक्ति सामर्थ अपनी जनता का शोषण करने में रुचि ले रहे हैं जिसके कारण ही यह साक्षात नरक रूप के और कुछ दिखाई ही नहीं देता है यहाँ पर विद्वानों को तभी तो कहते हैं कि सर्वे विवेकिन संसार दुख है। तीन दश्ञ का कल्याणिक पक्ष ये जुर्वेद प्रथम अध्याय के तृतीय मंत्र भाषा है वो तीन पवित्रम श्रीषद धारम वसो पवित्रम श्री स्वधारम देवस्था सविता पुनातु वसो पवित्र शुवा काम तीन यज्ञ कैसे किया जाता है और कैसे सुख देता है इस विषय का उपदेश इस मंत्र में दिया गया है पदार्थ जो वसोह यज्ञ शत धारम असंख्यात संसार को धारण करने वाला और पवित्रम शुद्ध करने वाला कर्मसी है तथा जो वसोह यज्ञ सहस धारम अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने पवित्रम शुद्धि का निमित्त सुख को देने वाला असी है ट्वा उस यज्ञ को देव स्वयं प्रकाश स्वरूप सब वसु आदि तैतीस देवों की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर पुनातु पवित्र करे हे जगदेश्वर आप हम लोगों से सेवित वसु यज्ञ है उस पवित्र ऋण शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान श्रद्धा ऋण बहुत विद्यालयों का धारण करने वाले वेद और सुपवा अच्छी प्रकार पवित्र करने वाली यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिए हे विद्वान पुरुष अथवा जानने की इच्छा वाले मनुष्य तू काम वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से कौन कौन वाणी के अभिप्राय को अध्रिक्ष अपने मन पूर्ण करना अथवा चाहता है भावार्थ है जो मनुष्य पूर्व यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं उन्ही को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है परंतु जो लोग ऐसी क्रियायों को करने वाले व परोपकारी होते हैं वे ही सुख को प्राप्त करते हैं आलस्य करने वाले कभी नहीं इन मंत्र में काम दुष्क्ष इन पदों से वर्ण के विषय में प्रश्न है यह यज्ञ एक गंभीर विषय है जिसका बहुत विस्तार है और यह एक शुद्धि करने वाला कर्म मानव के लिए अनिवार्य विषय में से एक है इस यज्ञ के द्वारा जो शुद्धि का मूल कारण है जो मानव के द्वारा किया जाने वाला कर्म है इसके द्वारा असंख्यात संसार को धारण किया जाता है अर्थात मानव के संसार से अतिरिक्त भिजतनी यूनियो के संसार है वह सभी इस यज्ञ के द्वारा धारण किए जाते हैं इस यज्ञ को करने वाला मानव है इससे होने वाले फायदा और नुकसान के लिए मानव जिम्मेदार है जैसा कि मंत्र कह रहा है कि यह यज्ञ असंख्य संसार के साथ असंख्य प्रकार के ब्रह्मांडों को भी धारण करने वाला है और ब्रह्मांडों को भी शुद्ध करने का निमित कारण के साथ मानव को बहुत प्रकार के सुखों को देने वाला है इस यज्ञ को स्वयं प्रकाशन स्वरूप तैतीस देवों की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर पवित्र करें मतलब परमेश्वर के निश्वास से निकलने वाले बहुत प्रकार की विद्याओं को धारण करने वाले वेद के विज्ञान उसके दिशा निर्देशन में किया जाने वाला यज्ञ ही समग्र संसार और असंख्यात ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारक सिद्ध होगा अर्थात वेद में विदित विधिवत मंत्रों के साथ यह है यज्ञ जब अच्छी तरह से मानव द्वारा संपादित किया जाता है तब सम्पूर्ण मानवता के साथ और भी असंख्यात संसार पवित्र होते हैं इस मंत्र में ऐसी कामना भी परमेश्वर की गई है कि वे हमारी इस यज्ञ रूपी पवित्र कर्म को निर्मल निर्दोष और निष्पाप करें और मंत्र के अंतिम हिस्से से एक प्रश्न भी करता है कि संपूर्ण मानव जाति के विद्वान पुरुषों में जो विद्वान पुरुष ज्ञान को प्राप्त की शुभाकांक्षा रखते हैं कि उन्हें यह निश्चित करना होगा की उन्हें कौन कौन से विषय का ज्ञान प्राप्त करके उसमे महारत हासिल करना है इसके पीछे एक सरल कारण है कि मानव का जीवन छोटा है वे हर विषय का ज्ञान एक जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता है उसे एक निश्चित लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ना होगा क्योंकि वेदों में असंख्य विषयों का शुद्ध और मूल ज्ञान भरा है और यदि मानव समझदार बुद्धिमान नहीं होगा तो वे गैर जिम्मेदार रवैया के कारण इन असंख्यात संसार के साथ ब्रह्मांड के अंत का भी कारण बन सकता है इस मंत्र में कई एक बातों पर एक साथ प्रकाश डाला जा रहा है एक दश यह असंख्यात संसार का धारण करने वाला और शुद्धि करने वाला कर्म है दो दैश यज्ञ अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने वाला और शुद्धि का निमित्त सुख देने वाला है तीन दश उस यज्ञ को स्वयं प्रकाश स्वरूप वसु आदि तैतीस देवों की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर पवित्र करें चार दैश यह यज्ञ हम लोगों से जो सेवित है उसका मुख्य आधार वेद के विज्ञान जो शुद्धि के निमित्त बहुत प्रकार की विद्याओं को धारण करने वाले और अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ हम लोगों को पवित्र करें पांच दैश है विद्वान पुरुष अथवा जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य तो वेद की वाणी से कौन कौन वाणी को अपने मन में पूरण करना अथवा जानना चाहता है इस यज्ञ की महिमा इस मंत्र है प्रथम यह यज्ञ असंख्यात संसार को धारण कर रहा है जैसा कि कहा गया है कि यज्ञ से भुवनश अर्थात इस विश्व ब्रह्मांड का मूल केंद्र यज्ञ ही है इसका तात्पर्य कि यज्ञ एक अद्भुत और अद्वितीय कर्म है जो सब जीव जंतु और प्राणियों के द्वारा किया जाता है अर्थात जो प्राणी जिस कारण को ध्यान में रखकर परमात्मा ने उसका अवतरण उत्पन्न किया है जब यह कार्य उस जीव के द्वारा किया जाता है तो उससे परमेश्वर को सामर्थ प्राप्त होता है ऐसे ही सभी प्राणी जब अपने उत्पत्ति के मूल उद्देश्य को पूरा करते हैं तब इनके द्वारा किए गए हर एक पवित्र कर्म से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो को और सशक्त सामर्थ्यवान शक्तिशाली और शुद्ध करता है इसमें मानव सबसे प्रथम स्थान पर आता है इसके प्रत्येक कृत्य का परिणाम ही यह विश्व ब्रह्मांड है जो भी यह शुभ अशुभ कर्म करता उसका परिणाम समग्र जगत को प्रभावित करता है क्यूँकी परमेश्वर भी इस मानव के साथ ही है और वे कभी मानव को किसी भी कर्म को करने से रोकता नहीं है मानव भी एक ऐसा प्राणी हो जो कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है लेकिन उसके परिणाम को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं यह मानव परतंत्र है जैसा भी यह मानव कर्म करता है उसका फल उसी के अनुरूप यह प्रकृति उस मानव समूह को प्रदान करती है यहाँ मानव के द्वारा किए जाने वाला कर्म भी अलग अलग परिणाम को उत्पन्न करता है कुछ कर्म व्यक्तिगत फायदे के लिए किए जाते हैं कुछ परिवार के फायदे को ध्यान में रखकर किया जाता है कुछ कर्म समाज को ध्यान में रखकर किया जाता है कुछ कर्म देश को ध्यान में रखकर किया जाता है और कुछ कर्म सामूहिक रूप से संगठनों के द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए किए जाते हैं जैसा कर्म होता है उसके अनुरूप ही उसका फल भी मिलता है जैसी क्रिया होती है ठीक उसके विपरीत प्रक्रिया भी होती है उदाहरण के लिए आज संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को भोग रहा है जिसके कारण कितने महत्वपूर्ण जीव इस सृष्टि से हमेशा के लिए लुप्त हो चुके हैं उन प्राणियों के न होने की वजह से जो कार्य उनके द्वारा इस सृष्टि में किया जा रहा था वे अब नहीं हो रहा है जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को हमेशा को लिए का कारण बन चुका है यह मात्र कुछ ही सौ वर्षो में ही हुआ है इसके पिछले अंधाधुन प्रकृति का दोहन और अज्ञान पूर्ण कर्म ही है लोग कहते हैं की कार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण यह सम्पूर्ण भूमंडल गर्म हो रहा है जीव जंतुओं के अनुकूल नहीं है जिसके कारण ही प्राणी लुप्त हो रहे और कुछ नए प्राणियों का विकास भी हो रहा है कुछ कृत्रिम प्राणियों को वैज्ञानिक भी जन्म दे रहे हैं यह सब मिलाकर इन सब का परिणाम नकारात्मक अधिक आ रहा है शुद्धि के स्थान पर इस मानव के द्वारा किया जाने वाला कर्म जो विश्व ब्रह्मांड के लिए हो रहा है वे भयंकर अशुद्धि फैला रहा है आज जरुरत है यज्ञ के साथ गर्भित भाव को समझे वैदिक और यज्ञ का बढ़ावा बृहद स्तर आरोप दिया जाए वेद मंत्रों के वैदिक विज्ञान को समझने के लिए हमें यज्ञ के वैदिक स्वरूप और उसके विज्ञान को समझना होगा जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से समंदर का पानी वास्प बनकर आकाश में जाता है और समय आने पर यही पानी जो वास्प के रूप में आकाश में गया था वे पुनः पूरी पृथ्वी पर बरसता है कुछ एक स्थानों को छोड़कर जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बारिश की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती है यह पानी कितना बहुमूल्य इसकी कीमत रेगिस्तान में रहने वाले लोग जानते हैं इस पानी को प्राप्त करने के लिए कुछ एक देश समंदर के पानी को लवन मुक्त करके उसका उपयोग करते हैं जो बहुत महंगा तरीका है यह सब गरीब देशों के लिए बहुत कठिन है आज पिने के पानी की मात्रा तेजी से कम हो रही है पूरे पृथ्वी पर यह एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है नदियां सूख रही है समंदर में खारे पानी की मात्रा निरंतर बढ़ रहा यह एक चिंता का विषय है इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा पृथ्वी का ऐसी उत्तरीय ध्रुवारे का महाद्वीप है वह तीव्रता से पिधल कर समंदर मिल रहा है इसके पीछे कारण वायुमंडल की गर्मी बताया जा रहा है अत्यधिक भौतिक ऊर्जा के दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रहा है जिसके कारण बारिश की मात्रा भी कम हो रही है यह एक नकारात्मक इस संसार के भौतिक विज्ञान का पक्ष है जैसा कि याज्ञ भौतिक विज्ञान है वह सकारात्मक कार्य करता है जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जड़ी बूटियों के साथ शुद्ध देशी घी से और विशेष प्रकार के समिधाओं से तो उससे जो सुगंध निकलती है वह सिधा सूर्य की किरणों के साथ वायु के साथ वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है दुर्गंध और प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करती है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल न ज्यादा गर्म होता है न ही ठंडा ही होता है सही समय पर बारिश होती है और कभी ना पानी की कमी होती है न ही किसी प्रकार के जीव ही इस भूमंडल पर लुप्त होते हैं जैसा कि पहले हुआ करता यह यज्ञ, हवन अग्निहोत्र मनुष्यों के साथ सदा से चला आया है वैदिक धर्म में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान यह हवन आज प्राय एक आम आदमी से दूर है दुर्भाग्य से इसे केवल कुछ वर्ग जाति और धर्म तक सीमित कर दिया गया है कोई यज्ञ पर प्रश्न कर रहा है तो कोई मजाक इस लेख का उद्देश्य जनमानस को यह याद दिलाना है कि हवन क्यों इतना पवित्र है क्यों यज्ञ करना न सिर्फ हर इंसान का अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है यह लेख किसी विद्वान का नहीं किसी संयासी का नहीं यह लेख एक सौ करोड़ हिंदुओं ही नहीं बल्कि आठ अरब मनुष्यों के प्रतिनिधि एक साधारण से इंसान का है जिसमे हर नेक इंसान अपनी छवि देख सकता है यह लेख आप ही की जैसे एक इंसान के हृदय की आवाज है जिसे आप भी अपने हृदय में महसूस कर सकेंगे संस्कृति द्रोही लोग यज्ञ को पाखंड और अवैज्ञानिक कहते हैं पशु बली और अशास्त्री युक्त महामार्गी आवेद के यज्ञ अवश्य ही पाखंड है लेकिन वैदिक यज्ञ जो अहिंसक है पशु हत्या दोष से मुक्त है वे यज्ञ वैज्ञानिक है और पाखंड से मुक्त है वैदिक यज्ञ के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानने के लिए एक उदाहरण को समझते जो एक सच्ची घटना है तीन दिसंबर उन्नीस के भोपाल गैस त्रासदी पर एक किताब पढ़ते समय अग्र समाचार पत्र द हिंदू की एक स्टोरी पर नजर पड़ी आपको भी सुनाता हूँ जहरीली गैस मिथलाई सोसाइनेट का रिसाव होने के थोड़ी देर बाद अध्यापक के कुशवाहा ने अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ करना शुरू कर दिया इसके करीब बीस मिनट बाद गैस का असर उसके घर आरोप खत्म हो गया और उनकी जिंदगी बच गई गई हमार स्वास्थ्य है एक स्वस्थ जीवन का नेतृत्व करना और बैक्टीरिया से अपने घर को मुक्त करना चाहते हैं? नियमित अंतराल पर हवन करें नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अध्ययन में दावा किया है कि हवन के दौरान उत्सर्जित धुएं से हवा के बैक्टीरिया को बड़ी मात्रा में कम कर देता है संक्रामक रोगों की संभावना को कम कर देता है एन के वरिष्ठ वैज्ञानिक चंद्रशेखर नौटियाल ने पी को बताया ज्वलनशील लकड़ी और दिए जड़ी बूटियों जिसे हवन सामग्री लकड़ी और सुगंध और दिए जड़ी बूटियों का मिश्रण के रूप में जाना जाता है प्रभावी रूप से हवा में रोगजनकों को कम कर सकता है अध्ययन पहले से ही प्रकाशित किया गया था और साइंस डायरेक्ट ने स्वीकार किया है एथनिक फोराकोलॉजी की एक पत्रिका आस्था और भक्ति के प्रतीक हवन को करने के विचार मन में आते ही आत्मा में उमड़ने वाला ईश्वर प्रेम वैसा ही है जैसे एक मां के लिए उसके गर्भस्थ अजन्मे बच्चे के प्रति भाव। न जिसको कभी देखा न सुना तो भी उसके साथ एक कभी न टूटने वाला रिश्ता बन गया है यही सोच सोचकर मानसिक आनंद की जो अवस्था एक माँ की होती है वही अवस्था एक भक्त की होती है इस हवन के माध्यम से वे अपने जन्म अदृश्य ईश्वर के प्रति भाव पैदा करता है और उस अवस्था में मानसिक आनंद के चरम को पहुंचता है इस चरम आनंद के फल स्वरूप मन विकार मुक्त हो जाता है मस्तिष्क और शरीर में श्रेष्ठ रसों हॉर्मोन्स का श्राव होता है जो पुराने रोगों का निदान करता है और नए रोगों को आने नहीं देता हवन करने वाले के मानसिक रोग दस पांच दिनों से ज्यादा नहीं टिक सकते हवन में डाली जाने वाली सामग्री ध्यान रहे यह सामग्री आयुर्वेद के अनुसार औषधि आदि गुणों से युक्त जड़ी बूटियों से बनी हो अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश करती है वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा से फैलने वाली बीमारियों के कारण इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया विषाणु को नष्ट कर देता है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में साल भर में होने वाली सत्तावन मिलियन मौत में से अकेली 15 मिलियन 25 पर से ज्यादा मौत इन्हीं इंफेक्शन फैलाने वाले विषाणुओं से होती हैं। हवन करने से केवल ये बीमारियां ही नहीं और भी बहुत सी बीमारी खत्म होती हैं जैसे एक सर्दी जुकाम नजला दो हर तरह का बुखार तीन मधुमेह डायबिटीज शुगर चार टीबी क्षय रोग पांच हर तरह का सिर दर्द छह कमजोर हड्डियां, सात निम्न उच रक्तचाप आठ अवसाद डिप्रेशन इन रोगों के साथ साथ विषम रोगों में भी हवन अद्वितीय है जैसे नौमूत्र संबंधी रोग दस श्वास खाद्य नली संबंधी रोग ग्यारह स्प्लेनिक अवशेष बारह यकृत संबंधी रोग तेरह श्वेत रक्त कोशिका कैंसर चौदह इंटरबैक्टर एरोजेन द्वारा संक्रमण पन्द्रह अस्पताल में भर्ती होने के बाद अड़तालीस घंटे में सामने आने वाले संक्रमण सोलह बारी एलर्जी संबंधी चेतावनी सत्रह गैर जीवन धमकी संक्रमण और यह सूची अंतहीन है। 100 से भी ज्यादा आम और खास रोग यज्ञ थेरेपी से ठीक होते हैं सबसे बढ़कर हवन से शरीर मन वातावरण परिस्थितियों और भाग्य पर अद्भुत प्रभाव होता है घर परिवार बच्चे बड़े सबके उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य और भाग्य के लिए यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता दिन अगर यज्ञ से शुरू हो तो कुछ अशुभ हो नहीं सकता कोई रोग नहीं हो सकता यज्ञ सबसे बड़ा विज्ञान आज यज्ञ को शक्तिवर्धक वस्तुएं जला देने वाला एक अंधविश्वासी कर्मकांड कहा जाता है किंतु ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि वर्तमान विज्ञान उस स्थिति में आ गया है जब यह बताया जा सके की यज्ञ के जो भी लाभ वेद उपनिषद शास्त्रों और पुराणों में बताए गए हैं वे यथार्थ लाभों की तुलना में उतने ही छोटे और थोड़े हैं जैसे अनंत ब्रह्मांड की तुलना में यह अपनी पृथ्वी प्रजापति ब्रह्मा के इस कथन को यह तुम्हारी हर कामना को संतुष्ट करेगा अब विज्ञान की कसौटी पर सत्य उतारा जाएगा इस विज्ञान को समझने के लिए पृथ्वी और ब्रह्मांड की जिन शक्तियों के अध्ययन की आवश्यकता है वे हैं डैश एक शब्द सामर्थ्य मंत्र शक्ति दो अग्नि तत्व और उसका प्रकर्णन तीन पदार्थ परिवर्तन के मौलिक सिद्धांत चार सूर्य और उसकी सहस्रांचुशक्ति और अंतिम पांच भावना विज्ञान इनमें से संपूर्ण या कुछ की आंशिक जानकारी से भी यज्ञ संबंधी भारतीय दर्शन को अच्छी प्रकार समझा जा सकता है शब्द की सामर्थ्य की माप कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक भूगर्भ तत्व डॉक्टर गैरी लेन ने की उन्होंने स्फटिक के प्राकृतिक क्रिस्टल और स्फटिक की ही बहुत पतली पट्टिका के माध्यम से एक ऐसा यंत्र बनाया जो ऐसी ध्वनियों के माध्यम से जो कानों को सुनाई भी नहीं देती ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसके द्वारा शल्य चिकित्सा कीटाणुओं का विनाश मोटी मोटी इस्पात की चादरों को काटना धुलाई कटाई आदि भारी ऐसी भारी काम और नाजुक ऐसी नाजुक कार्य भी संपन्न करने में बड़ी सहायता मिली आज पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्षेत्रों में करुणातीत ध्वनि के उपयोग ने क्रांति मचा दी है शब्द की दूसरी विशेषता उसकी संवहनीयता है वोस माध्यम से भी चल सकता है और इथर में तरंगों के रूप में सारे ब्रह्मांड का भ्रमण भी कर आता है इन सब बातों का अर्थ होता है कि शब्द की शक्ति अप्रम होती है पृथ्वी पर अनेक हलचलें शब्द के द्वारा ही होती है फिर भारतीय शब्द शास्त्र तो और भी वैज्ञानिक है उनसे एक प्रकार की ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो किसी भी स्थान पर व्यापक हलचल उत्पन्न कर सकती है गायत्री मंत्र की ध्वनि शक्ति इन सबसे विलक्षण है गायत्री मंत्रों में जब मंत्रोच्चारण किया जाता है तो वह अपने सामान्य सिद्धांत के अनुसार कुंडलाकार गति से ऊपर की ओर आई थर में तरंगे बनाता हुआ बढ़ता है यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के इलेक्ट्रॉन्स उन तरंगों को वहन कर लेते हैं और उनकी पहली प्रतिक्रिया तो उस क्षेत्र में ही फैलती है अर्थात यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घृत आदि पदार्थ स्थूल से गैस रूप में फैलते हैं आग की गर्मी से उन औषधियों के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पथों पर इतनी तेजी से दौड़ने लगते हैं कि आपस में लड़खड़ा जाते हैं और छितर कर स्थूल पदार्थों से अलग होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं यज्ञ के समय फैलने वाली धूम्र सुवास उसी का एक स्थूल रूप है अग्निहोत्र और मंत्रोच्चारण के उससे भी सूक्ष्म विज्ञान को समझने के लिए आयन मंडल का अध्ययन आवश्यक है धरती की सतह से 35 से 45 मिल तक की ऊंचाई के ऊपर वायुमंडलीय आ मंडल कहते हैं अपनी पृथ्वी वायु के समुद्र में डूबी हुई है आयोनोस्फेर उसका सबसे अधिक ऊंचा और विशाल क्षेत्र है लेकिन वहां हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की तुलना में दो भाग से भी कम है यथार्थ में पृथ्वी पर प्राकृतिक परिवर्तनों और ब्रह्मांड के अदृश्य लोगों से संपर्क का मूल अध्यायन यहीं से प्रारंभ होता है कुछ दिन तक अयन मंडल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली थी किंतु छानबीन से पता चला है कि बहुत ऊंचाई पर हवा में ऐसे बहुत से गुण हैं जो धरती की हवा में नहीं होते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश प्रचंड चुंबकीय आंधी बेतार तरंगों के परावर्तन जैसी घटनाएं आयोनोस्फियर से ही आरंभ होती हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि की अनेक नियमित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी के आकर्षण वृत्त में परिवर्तन होते हैं यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है की हवा में मिश्रित गैसे छोटे छोटे अणुओं से बनी होती है एक घन सेंटीमीटर हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और दूसरी गैसों के सत्ताईस हजार कौम शून्य कर्ण होते हैं यह अणु भी छोटे कणों में विभक्त होते हैं इन्हें परमाणु कहते हैं परमाणु भी विभक्त हो सकते हैं क्योंकि वे भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक और भी छोटे कणों से बने हैं इन्हें शक्ति तरंग ही कहना चाहिए परमाणु बहुत स्थायी होता है क्यूँकी इलेक्ट्रॉन और परमाणु कर्ण न्यूक्लियस आपस में आकर्षक विद्युत शक्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते धन विद्युत आवेशकारी और इलेक्ट्रॉनिक से ऋण विद्युत आवेशकारी होता है इन्हीं विद्युत या परमाणुओं का नाम अयन है इसे एक प्रकार का वैसा ही शक्ति प्रवाह कहना चाहिए जिस तरह तालाब के पानी में तरंगें उठतीं और पानी में गति पैदा करती हैं। यह सूक्ष्म मंडल भी उसी प्रकार एक और तो पृथ्वी की जलवायु आरोप गैसी स्थिति के अनुरूप अच्छे खरा परिवर्तन करता है दूसरी ओर पृथ्वी के शब्द प्रवाह को कालाती बनाकर आकाश की ओर फेंकता रहता है अणुओं और परमाणुओं के साथ इतनी मजबूती से जुड़े रहने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कभी कभी उनसे टूटकर अलग हो जाते हैं पहले वैज्ञानिक इस पर आश्चर्य चकित थे पर अब वे जान गए है की आयोनोस्फेयर में यह क्रिया सूर्य के विकिरण रेडिएशन से होती है तात्पर्य यह कि सूर्य इस आयन को चुप नहीं रहने देता कुछ न कुछ परिवर्तन कराता ही रहता है परिवर्तन की स्थिति अच्छी बुरी गैसों के अनुरूप होती है इसलिए यज्ञ से जो प्राण प्रवाह उत्पन्न होता है वे थूल दृष्टि से प्रकृति और जन स्वास्थ्य पर बड़ा अनुकूल प्रभाव डालता है आज जो परमाण्विक विस्फोट हो रहे हैं उनसे तो अयन मंडल ऐसी खराब गैसों की धूल रेडियो एक से भर गया है कि आने वाले समय में अनेकों नई बीमारियां पैदा होंगी और अकाल धनावृद्धि के विद्रूप उपस्थित होंगे इस धूली की जिंदगी बड़ी लंबी होती है दूसरी ओर हर जीवित पदार्थ में कार्बन की मात्रा अधिक होती है जिससे किरण सक्रिय धूले बड़ी आसानी से उस पर अपना प्रभाव प्रारंभ कर देती है हर एक में वाले में अस्त्र से बीस पॉइंट कार्बन 14 की उपलब्धि होती है 1961 तक के विस्फोटों का हिसाब लगाकर ही डॉक्टर लाइनस पालिंग ने बताया था कि भविष्य में 4 लाख विकलांग अमृत बच्चे जन्म लेंगे कार्बन चौदह के अतिरिक्त स्ट्राटियम नब्बे आयोडीन एक और कैसे एक सौ जैसी कैंसर लूकेमिया रक्तमंत्रता और पेचेस पैदा करने वाली गैसें पैदा होती हैं। उन्हें केवल प्राण संयुक्त या अधिक शक्ति वाला यज्ञीय विकिरण ही रोक सकता है और कोई नहीं यज्ञ से हुई प्राण वर्षा में ही वह शक्ति है जो इन दुष्प्रभावों को रोक सके इसलिए वर्तमान युग में तो यज्ञों की अनिवार्यता असंग्ध ही है प्रकृति के रूप में यज्ञ पहुँची गैस और करुणातीत ध्वनि से अयन और ब्रह्मांडीय शक्तियों के भीतर भारी हलचल उत्पन्न होती है और उस हलचल के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर अनेक नए तत्वों का आकर्षण वर्षा आदि की व्यवस्था होती है मौसम में सुहावनापन और वातावरण में शक्तिवर्धक प्राण की बहुलता होती है यह सब उसके स्थूल प्रभाव और प्रतिक्रिया ही है यजुर्वेद में कहा है ब्रह्म सूर्य समझ्योति दश तेज बयालीस वह सूर्य ब्रह्म तत्व ही है उन्हीं की शक्ति और बाहरी महिमा से जीवन का विकास हो रहा है पृथ्वी में आंधी तक सूर्य की इच्छा से आती है इसे सूर्य की तापीय व्यवस्था कहें या प्राण प्रक्रिया पर लिखित है कि यज्ञ और मंत्र की करनाती शक्ति उन प्राण या ऊष्मा में खलबली मचाकर अधिक मात्रा में जीवन तत्वों का विस्फोट अवश्य कर अधिक मात्रा में जीवन तत्वों का विस्फोट अवश्य कर, करा लेती है जहाँ भी यज्ञ होते हैं वहाँ प्रकृति बहुत अनुकूल रहती है इसमें खिचित मात्र भी संदेह नहीं स्मरण रहे पृथ्वी सूर्य से ही सर्वाधिक प्रभावित है मंत्र का भावना विज्ञान उससे भी विलक्षण शक्ति वाला है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है भले ही हम उसे न जानते हों। परमात्मा की सृष्टि में वे सब कुछ है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है उसे जानने और देखने के लिए अणुआ सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करना आवश्यक है अर्थात जीव छोटे से छोटा होकर ही विश्व की अनंतता और उसके भीतर की आणविक हलचलों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह ज्ञान इतना संघर्ष है कि संसार के किसी भी भूभाग में विलक्षण हलचल उत्पन्न कर सकता है यज्ञों के माध्यम से प्रकट होने वाली भावना शक्ति सामान्य भावों की अपेक्षा शब्द शक्ति और अग्नि तत्व से प्रेरित होने के कारण तमाम ब्रह्मांड में फैल अपने अनुरूप शक्तियों को खींच लाती है हम समझ नहीं पाते कि अदृश्य सहायता या इच्छा पूर्ति कैसे हुई पर यह नई भावनाओं द्वारा एक प्रकार के तत्वों के अणुओं के आकर्षण की ही वैज्ञानिक पद्धति है उसमें रहस्य जैसी कोई भी बात नहीं है भावना वस्तुतः कर्णातीत ध्वनि की और भी सूक्ष्म स्वरूप है क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं वह है आत्मा या चेतन सत्या द्वारा एक प्रकार का बोलना ही है इसलिए होना ही चाहिए यज्ञ तो एक प्रकार से उस यंत्र की तरह है जो अभिष्ट इच्छा के गंतव्य तक उस शक्ति को पहुंचाने और वहां से आवश्यक परिस्थितियां खींच लाने में मदद करता है भविष्य का प्रतिफल अनादि के उत्पादन मंडल में शक्ति तत्वों के विकास और जलवायु की अनुकूलता के रूप में दिखाई देता है तो यज्ञकर्ताओं की श्रद्धा भक्ति भावनात्मक स्तर पर मनोवांचित सफलताए प्रदान करने वाली होती है स्थूल की प्रतिक्रिया स्थूल तो सूक्ष्म की प्रतिक्रिया सूक्ष्म भी हाथों हाथ देखने को मिलती है यद्यपि यह दोनों ही बातें मिली जुली है इसलिए भावना को विज्ञान और विज्ञान को भावना के माध्यम से जागृत और प्राप्त किया जा सकता है एक समय था जब अभिष्ट प्राकृतिक आवश्यकताओं सामाजिक परिवर्तनों और व्यक्ति की निजी इच्छाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले यज्ञों की बहुतायत से लोगों को जानकारी थी पर उस विद्या का लोप हो गया लगता है प्रयोग और परीक्षण के तौर पर ही उन रहस्यों की पुनः जानकारी की जा सकती है सूर्य की अदृश्य किरणों के, के और मंडल के संबंध में और अधिक जानकारियां मिलेंगी तब लोग यज्ञ की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे अभी प्राकृतिक परिवर्तन में उसे सहायक के रूप में समझा जा सका तो इतना ही काफी होगा विधि विधान से किए गए यज्ञ हवन व्यक्ति को प्राण शक्ति से भरपूर कर देते हैं इस बात का प्रमाण अग्नि के सानिधि में होने वाले सात्विक प्रभाव से समझा देखा जा सकता है पहला प्रभाव तो यह कि से किए गए यज्ञ हवन में जो धुआं उड़ता है उससे किसी को परेशानी नहीं होती आमतौर पर धुए का प्रभाव खांसी होने और दम घुटने के रूप में दिखाई देती है बंगलुरु के वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयोगों के अनुसार हवन के लिए बैठने पर न खांसी होती है न दम घुटता है और न ही आग लगती है इंस्टीट्यूट की पत्रिका अग्निधर्मा के अनुसार ऐसा नहीं है की हवन में प्रयोग की जाने वाली समिधाएं लकड़िया और हवन सामग्री के कारण ऐसा होता है बिना मंत्रों के बेतरतीब ढंग से जलाई गई वही सामग्री स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है जबकि विधि विधान और मंत्रों से किए गए हवन शुभ परिणाम प्रस्तुत करते हैं वैदिक वांगमय का आरंभ अग्नि शब्द से होता है ऋग्वेद की पहली रचा के पहले मंत्र का पहला शब्द है अग्नि योगी अश्विनी के अनुसार यह शब्द और मंत्र ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों और हवनकर्ता को जोड़ता है अग्नि में ऊपर उठाने की क्षमता है यही एक ऐसा तत्व है जो गुरुत्व शक्ति के नियम का अतिक्रम करते हुए ऊपर की ओर जाता है। अग्नि व्यक्ति के विचारों को शुद्ध रखती और उसका आत्मिक उत्थान करती है इन दिनों होने वाले हवन में तो चारों तरफ धुआं भर जाता है उसमें बैठना भी दूभर हो जाता है जबकि हवन से वातावरण शांत और निर्मल हो जाना चाहिए उसमें किसी भी व्यक्ति को खांसी और बेचैनी नहीं होती यहां तक कि आहुतिया दिए जाते समय यज्ञशाला में पशु पक्षी भी निसंकोचा कर बैठ जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं हवन गैस से वर्षा डैश। हवन से वृष्टि सहायता मिलने का उल्लेख पाया जाता है इसका आशय यह है कि हवन द्वारा वायु में कुछ ऐसे परिवर्तन होना चाहिए जो वृष्टि में सहायक सिद्ध हों। भौतिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि, कि किसी स्थान पर वृष्टि हो सकने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है बादल बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है डैश हवा में नमी का होना क, हवा में रेणुकणों का होना यदि हवा में रेणुकर्ण न हो तो अल्ट्रावाज एक सरेजा रेडियम इमेशन गुजारकर कर कृत्रिम रेणुकरण स्वयं बना लिए जाए जो रेणुकणों का, का काम करे घ हवा को इतना ठंडा कर दिया जाए कि उसमें विद्यमान जलवाष स्वयं द्रवीकृत हो जाए ग हवा में नमी की राशि च वायुमंडल का तापरिमाण छ वायु के फैलने की गुंजाइश जब जा, नमी के लिए रेणुकणों के गुण आकार और संख्या का बढ़ जाना हवन गैस से वर्षा होने में कारण जहाँ एक सीमा तक हवन से उत्पन्न हुए जले कार्बन के जरे है वहां उनसे भी अधिक घी के आद्रता जो जरे हैं घी की परत वाले छोटे छोटे जरे नमी खींच सकते हैं और एक बार नमी जमने से उन पर नमी जमत यही चली जाती है कोयले के कई धरे जो घी की परत से ढक जाते हैं ऋण विद्युत विष्ट देखे गये है जो स्वभावतः पानी को खींचते हैं इस तरह साधारणतः छोटे हवन बादल बनाने और ऋतु के अनुसार वर्षा में सहायक होते है किसी विशेष समय वर्षा लाने के लिए हवन को बड़ी मात्रा पर और विशेष विशेष पदार्थ हो जिनसे आर्द्रता चूसने वाले गैस या जरे बने करना आवश्यक है बहुत बड़े हवन ही उधति के वायु को पैदा करके वर्षा लाने का काम कर सकते हैं हवन में तेल घी जैसे आद्रता चूसने वाले पदार्थ होने के कारण बादल न होने पर भी नमी को खींच कर बादल बनाकर वर्षा कर सकते हैं, जिनसे वर्षा रुक सके या बादल हट सके इनमें ऐसे पदार्थ डाले जा सकते हैं जिनसे वर्षा रुक सके या बादल हट सके इनमें ऐसे पदार्थ डाले जा सकते हैं जिससे बहुत मात्रा में ठोस कण बने और आर्द्रता को खींचने के स्थान पर उससे वाष्प बनाने का काम करे आशा है वैज्ञानिक विवेचन ऐसी पाठकों को यह समझने में कुछ सहायता मिलेगी की यज्ञ से वर्षा होने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है हवन की उपयोगिता में हमारे अविश्वास या संदेह के दो कारण हैं। एक तो हमारा अति स्थूलदर्शी हो जाना तथा दूसरे विधिवत प्रयोग द्वारा हवन की इस उपयोगिता को प्रमाणित करने की कोई योजना न होना वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों के विकास का इतिहास इस ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है कि हमारे शरीर की रचना इतनी जटिल है की केवल वैज्ञानिक विधि से ही इसे पूरा नहीं जाना जा सकता है हमारे शरीर में ऐसे अनेक सूक्ष्म अंग है जिन्हें प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ प्रभावित कर देते हैं इसलिए यह कहना भूल है कि हवन द्वारा हमारे रोगों की निवृत्ति मानना भ्रांति है यह कहना तो ठीक है कि हवन संबंधी हमारा ज्ञान इस समय इतना अपूर्ण है कि इसके द्वारा सभी विशिष्ट रोगों की चिकित्सा का दावा उस समय तय नहीं किया जा सकता जब उसे प्रयोग से सिद्ध न किया जा सके प्रसन्नता की बात है की गायत्री तप भूमि द्वारा ऐसी खोजें और प्रयोगत्मक परीक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है हवा निदेह एक लोकोपयोग कार्य है और इसका प्रभाव मानव जीवन के लिए हितकर ही होता है यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं उनसे हवा में घूमते असंख्यम रोग कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं डी डी फेनाइल आदि छिड़कने बीमारियों से बचाव करने वाली दवाएं या सुइया लेने से भी कहीं अधिकारगर उपाय यज्ञ करना है साधारण रोगों एवं महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुंचती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों की भी सुरक्षा करती है मनुष्य की ही नहीं पशु पक्षियों की कीटाणुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है यज्ञ का धूम्र आकाश में बादलों में जाकर खाद बनकर मिल जाता है वर्षा के जल के साथ जब वे पृथ्वी पर आता है तो उससे परिपुष्ट अन्न घास तथा वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं यज्ञागिन के माध्यम से शक्तिशाली बने मंत्रोच्चार के ध्वनि कंपन, सुदूर क्षेत्र में बिखरकर लोगों का मानसिक परिष्कार करते हैं फलस्वरूप शरीरों की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है हिंदू धर्म में सर्वोपरिक पूजनीय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ हवन की क्या महिमा है उसकी कुछ झलक इन मंत्रों में मिलती है एक एक एक एक होतन् यजुर्वेद जुर्वेद बाईस सत्रों सौम्य सेन जुलाई उन्नीस प्रातः प्रातः साये अथर्ववेद जुलाई १९ यजुर्वेद, तो यजुर्वेद उन्नीस यजुर्वेद उन्नीस अठावन यो वह श्रेष्ठ आत्मा कर्म शतपथ ब्राह्मण एक सात एक पांच यज्ञ श्रेष्ठ आत्मा कर्म तैतीय तीन दो एक चार यो असता अकल्पते या विद्वान होता भवती ब्राह्मण एक दो एक निरुक्त चार। इन मंत्रों में निहित अर्थ और प्रार्थनाएं इस लेख के अंत में दिए जाएंगे जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति खुद हवन करके अपना और औरों का भला कर सकता है पर इन मंत्रों का निचोड़ यह है कि ईश्वर मनुष्यों को आदेश करता है की हवन संसार का सर्वोत्तम कर्म है पवित्र कर्म है जिसके करने से सुख ही सुख बरसता है अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक विशिष्ट यज्ञ भी किए जा सकते हैं दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार उत्कृष्ट संतानें प्राप्त की थीं। अगिन पुराण में तथा उपनिषदों में वर्णित पंचाग्नि विद्या में ये रहस्य बहुत विस्तार पूर्वक बताए गए हैं विश्वामित्र आदि ऋषि प्राचीन काल में असुरता निवारण के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे राम लक्ष्मण को ऐसे ही एक यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं जाना पड़ा था लंका युद्ध के बाद राम ने दस अश्व यज्ञ किए थे महाभारत के पश्चात कृष्ण ने भी पांडवों से एक महायज्ञ कराया था उनका उद्देश्य युद्ध जन विक्षोभ ऐसी क्षुभ वातावरण की असुरता का समाधान करना ही था जब कभी आकाश के वातावरण में असुरता की मात्रा बढ़ जाए तो उसका उपचार यज्ञ प्रयोजनों से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता आज पिछले दो महायुद्धों के कारण जनसाधारण में स्वार्थपरता की मात्रा अधिक बढ़ जाने से वातावरण में वैसा ही विक्षोभ फिर उत्पन्न हो गया है उसके समाधान के लिए यज्ञीय प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना आज की स्थिति में और भी अधिक आवश्यक हो गया है यज्ञीय प्रेरणाओं का महत्व समझाते हुए ऋग्वेद में यज्ञाग्नि को पुरोहित कहा गया है उसकी शिक्षाओं पर चलकर लोक परलोक दोनों सुधारे जा सकते हैं वे शिक्षाएं इस प्रकार हैं: एक दश जो कुछ हम बहुमूल्य पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं उसे वे अपने पास संग्रह करके नहीं रखती वरण उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग हम भी वैसा ही करें जो हमारा यज्ञ पुरोहित अपने आचरण द्वारा सिखाता है हमारी शिक्षा समृद्धि प्रतिभा आदि विभूतियों का न्यूनतम उपयोग हमारे लिए और अधिकाधिक उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए दो देश जो वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है उसे वे दुर्दुरती नहीं वरण अपने में आत्मसात करके अपने समान ही बना लेती है जो पिछड़े या छोटे या बिछुड़े व्यक्ति अपने संपर्क में आए उन्हें हम आत्मसात करने और समान बनाने का आदर्श पूरा करें तीन देश अग्नि की लॉक कितना ही दबाव पड़ने पर नीचे की ओर नहीं होती वरन ऊपर को ही रहती है प्रलोभन भय कितना ही सामने क्यों हो? हम अपने विचारों और कार्यों की अधोक्ति न होने दें। विषम स्थितियों में अपना संकल्प और मनोबलग्नि शिखा की तरह ऊंट रखें चार अग्नि जब तक जीवित है उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताएं नहीं छोड़ती उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी और धर्म परायणता की रोशनी घटने नहीं देनी चाहिए जीवन भर पुरुषार्थी और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए पांच दहश्य गया का अवशेष भस्म मस्तक पर लगाते हुए हमें सीखना होता है कि मानव जीवन का अंत मुठी भर भस्म के रूप में शेष रह जाता है इसलिए अपने अंत को ध्यान में रखते हुए जीवन के सदुपयोग का प्रयत्न करना चाहिए यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी है जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता है होली आदि बड़े यज्ञ तो सदा सामूहिक ही होते हैं यज्ञ आयोजनों से सामूहिकता सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। प्रत्येक शुभ कार्य प्रत्येक पर्व त्योहार संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होता है यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है यज्ञ भारत की एकमा एवं वैदिक उपासना है यही नहीं भगवान श्रीराम को रामायण में स्थान स्थान पर यज्ञ करने वाला कहा गया है महाभारत में श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ सकते हैं पर हवन नहीं छोड़ सकते हस्तिनापुर जाने के लिए अपने रथ पर निकल पड़ते हैं रास्ते में शाम होती है तो रथ रोककर हवन करते हैं अगले दिन कौड़गो की राजसभा में हूंकार भरने से पहले अपनी कुट्टी में हवन करते हैं अभिमयों के बलिदान जैसी भीषण घटना होने पर भी सबको साथ लेकर पहले यज्ञ करते हैं श्री कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण जैसे आने वाले युगों को यह संदेश दे रहा था कि चाहे कुछ हो जाए यज्ञ करना कभी न छोड़ना जिस कर्म को भगवान स्वयं श्रेष्ठ कर्म कहकर करने का आदेश दे वो कर्म कर्म नहीं धर्म है उसका न करना अधर्म है यज्ञ हमरा भाग्य लोग अशुभ से डरते हैं किसी पर साया है तो किसी पर भूत प्रेट किसी पर किसी ने जादू कर दिया है तो किसी के ग्रह खराब है किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो कोई असफलताओं का मारा है क्यों क्योंकि जीवन में संकल्प नहीं है हवन कुंड के सामने बैठकर उसकी अग्नि में आहुति डालते हुए इधोन कर एक बार अपने सब अच्छे बुरे कर्मो को, को समर्पित कर दो अपनी जीत हार उस ईश्वर के पले दो एक बार पवित्र अग्नि के सामने अपने संकल्प की घोषणा कर दो एक बार कह दो की अब हार भी उसकी और जीत भी उसकी मैंने तो अपना सब उसे सौंप दिया तुम्हारी हर हर जीत में न बदल जाए तो कहना हर सुबह हवन की अग्नि में इधौ नह कह कहकर अपने काम शुरू करना और फिर अगर तुम्हें दुख हो तो कहना जिस घर में हवन की अग्नि हर दिन प्रज्वलित होती है वहां शुभ और हर के अंधेरे कभी नहीं टिकते जिस घर में पवित्र अग्नि विराजमान हो उस घर में विनाश अनिष्ट कभी नहीं हो सकता यज्ञ हमारा सब कुछ यज्ञ हवन से संबंधित कुछ मंत्रों के भाव सरल शब्दों में कुछ ऐसे है इस सृष्टि को रचकर जैसे ईश्वर हवन कर रहा है वैसे मैं भी करता हूं यह यज्ञ धनों का देने वाला है इसे प्रतिदिन भक्ति से करो उन्नति करो हर दिन इस पवित्र अग्नि का आधान मेरे संकल्प को बढ़ाता है मैं इस हवन कुंड की अग्नि में अपने पाप और दुख भोंग डालता हूं इस अग्नि की ज्वाला के समान सदा ऊपर को उठती हूँ इस अग्नि के समान स्वतंत्र विचरती हूँ कोई मुझे बांध नहीं सकता अग्नि के तेज से मेरा मुखमंडल चमक उठा है यह दिव्य तेज है हवन कुंड की यह अग्नि मेरी रक्षा करती है यज्ञ की इस अग्नि ने मेरी नसों में जान डाल दी है एक हाथ से यज्ञ करता हूँ दूसरे से सफलता ग्रहण करता हूं हवन के ये दिव्य मंत्र मेरी जीत की घोषणा है हमारा जीवन हवन कुंड की अग्नि है कर्मों की आहुति से इसे और प्रचंड करता हूँ प्रज्वलित हुई है हवन की अग्नि तू मोक्ष के मार्ग में पहला पग है यह अग्नि मेरा संकल्प है हार और दुर्भाग्य इस हवन कुंड में राख बने पड़े हैं हे सर्वत्र फैलती हवन की अग्नि मेरी प्रसिद्धि का समाचार जनवरी जनवरी तक पहुंचा दे इस हवन की अग्नि को मैंने हृदय में धारण किया है अब कोई अंधेरा नहीं यज्ञ और अशुभ ऐसे ही है जैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते भाग्य कर्म से बनते हैं और कर्मयज्ञ से यज्ञ कर और भाग्य चमका ले इस यज्ञ की अग्नि की रगड़ से बुद्धियां प्रज्वलित हो उठती हैं यह ऊपर को उठती अग्नि मुझे भी उठाती है वाला साथी दे शुभ गुणों से युक्त संतान दे हे अग्नि तू समस्त रोगों को जड़ से काट दे अब यह हवन की अग्नि मेरे सीने में धकती है यह कभी नहीं बुझ सकती नया दिन नई अग्नि और नई जीत हे मानव मात्र हृदय पर हाथ रखकर कहना क्या दुनिया में कोई दूसरी चीज इन शब्दों का मुकाबला कर सकती है इस तरह के न जाने कितने चमत्कारी रोगनाशक बलवर्धक और जीत के मंत्रों से यह हवन की प्रक्रिया भरी पड़ी है जिंदगी की सब समस्याओं का नाश करने वाली और सुखों का अमृत पिलाने वाली यह हवन क्रिया हमारी संस्कृति का हिस्सा है धर्म का हिस्सा है अध्यात्म का हिस्सा है यह सोचकर गर्व से सीना फूल जाता है हवन हमारे लिए कोई कर्मकांड नहीं है यह परमेश्वर का आदेश है श्री राम की मर्यादा की धरोहर है श्री कृष्ण की बंसी की तान है में शंक की गंजार है अधर्म पर धर्म की जीत की घोषणा है हवन हमारी जीत संकल्प है हमारी जीत की मुहर है हम इसे कभी नहीं छोड़ेगी यह संकल्प करें हमें यह घोषणा करना होगा की अब हम हर घर में हवन करेंगे और करवाएंगे न जाति का बंधन होगा और न मजहब की बेडियां, न रंग न नस्ल न स्त्री पुरुष का भेद अब हर इंसान हवन करेगा सुखी होगा जो कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध यहूदी नास्तिक या कोई भी हवन करना चाहता है संकल्प करना चाहता है वे कर सकता है कोई जाति धर्म मजहब या लिंग का भेद नहीं है